कौन भक्ति कर सकते सब कर सकते ऐसे नहीं है कि खाली हिंदू जो हिंदू परिवार में जन्म लेते या खाली ब्राह्मण या खाली शिक्षित वैसे नहीं सब के लिए है क्योंकि सब जीव है सब भक्ति कर सके तो आपका प्रश्न हो सकता है कि भक्ति के लिए मेरी कुछ रुचि है लेकिन बहुत ज्यादा भौतिक आसक्ति भी है मतलब मैं जप कर चाहता हूँ कृष्ण नाम कर चाहता हूं लेकिन टीवी भी देखता पार्टी भी जातू तो वैसे दोनों है भक्ति के लिए आकर्षण और भौतिक आसक्ति है भक्ति में समृद्ध सिंधु में रूप गोस्वामी हमको आश्वास देते हैं तुम भक्ति करो किसी ना किसी प्रकार से भक्ति शुरू करो कोई भी स्थिति में अगर आपकी भौतिक आसक्ति है वो होगी वो स्वाभाविक है क्योंकि हम अनादिकाल से इस भौतिक जगत में है तो वो भौतिका सकती, वो हो सकते लेकिन भक्ति का शुरू करना चाहिए तो भक्ति में तीन स्तर है कनिष्ठ भक्ति मध्यम भक्ति और उत्तम भक्ति वास्तविक भक्ति उत्तम भक्ति या शुद्ध भक्ति कहा भक्त है लेकिन ऐसा है कि सब एक दिन में शुद्ध भक्त नहीं हो सकते तो धीरे धीरे हम अग्रसा होना चाहिए तो पायलसटा कनिष्ठ भक्ति तो उसका मतलब हम भक्ति साधना भक्ति अभ्यास शुरू करते हैं तो आगा कुछ श्राद्धा है हम भक्ति में हमारे वो भक्ति अभ्यास शुरू कर सकेंगे तो काली कुछ श्रद्धा होना चाहिए अगर श्रद्धा है सब भक्ति कर सके श्रद्धा वंजन हो भक्ति अधिकारी उत्तम मध्यम कनिष्ठा श्रद्धा अनुसारी चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सब भक्ति कर सकते हैं जो श्रद्धावान है जो विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण सर्वोपरि है वो भक्त हैं। लेकिन जिनके पास पूरी श्रद्धा है पूरी भक्ति है वो उत्तम अधिकारी कहा लत है जो कनिष्ठ भक्त उनकी श्रद्धा की कमजोरी है और मध्यम अधिकारी वो दोनों स्थिति के बीच में है चाह कुम श्रद्धा से जन क्रमे क्रमे थे हो भक्त बे भई उत्तम चैतन्य महाप्रु कहते है कि चाह कुम श्राद्धा जिसका विश्वास कि कमजोरी है मतलब श्री कृष्ण को विश्वास करते हैं लेकिन शास्त्र ज्ञान नहीं है और बहुत शंका है और साथ साथ में बहुत भौतिक आसक्ति है वो कनिष्ठ भक्त वो उपेक्षित नहीं है वो भी भक्त है किसी ना किसी प्रकार से अगर कोई भक्ति शुरू करते हैं, वो बहुत ही भाग्यवान है तो सब फर्म हमसे एक दिन में सब फर्म नहीं हो सकते लेकिन अगर कोई कभी एक बार हरे कृष्ण करते वो भाग्यवान है क्योंकि हम अनादि काल से भ्रमण में दूसरे दूसरे शरीर में भ्रमण करते हैं तो अगर हम खाली एक बार हरे कृष्णा करते हैं तो वो हमारे भाग्य का उदय है लेकिन वो भाग्य पक्का बनने के लिए साधन करना चाहिए मतलब नियमित रूप से भक्ति करना चाहिए तो जब हम भक्ति शुरू करते हैं, हम कनिष्ठ या प्राथमिक अवस्था में हैं। लेकिन चैतन्य महापुर कहते हैं क्रमे क्रमे ते हो भक्त मतलब भगर वो कनिष्ठ अधिकारी भक्त कनिष्ठ भक्त साधन भक्ति पालन करते श्रद्धा से तो वैसे भक्ति वैसे भक्त की श्रद्धा और मजबूत हो जाएगा और धीरे धीरे वो भक्त जो प्राथमिक स्तर में कनिष्ठ है तो धीरे धीरे वो उत्तम हो जाएगा उत्तम भक्त पूरा भक्ति मिलेगा तो वो स्वाभाविक है तो किसी विषय में भी अगर अभ्यास करना तो एक्सपर्ट बन जाते हैं जैसे कि अगर आप नहीं जानते हैं कैसे चपाती बनाना तो आप सीख सकते हैं तो पहले है आपकी रोटी जो आप बनाते हैं तो इतना अच्छी नहीं होगी थोड़ा ठाकत होगा तो वही से हो सकते हैं लेकिन अगर आप अभ्यास करते हैं एक एक्सपर्ट और स्वयं का निर्देश के अनुसार आप देखते है रसोया कैसे चपाती बनाते है कैसे फगते है तो आप भी वो, वो अभ्यास से एक एक्सपर्ट चपाती बनाने वाला हो सकते हैं तो इस प्रकार भक्ति में या कोई भी विषय में अगर आप अभ्यास करते हैं एक एक्सपर्ट का निर्दासन के अनुसार मतलब भक्ति में एक शुद्ध भक्त गुरु आप निर्दिष्ट होना चाहिए तो अगर आप साधना भक्ति करते तो प्राथमिक अवस्था से जिसमें आपकी श्रद्धा आपकी साधना की कमजोरी होती है तो वो धीरे धीरे आप उत्तम बन सकते हैं तो वो कनिष्ठ स्तर और उसके बाद उत्तम होने के पहले बीच में एक स्तर है मध्यमाधिकारी मध्यमाधिकारी का वर्णन ऐसा है कि शस्त्रुक्ति नहीं जानी दृढ़ श्रद्धावान मध्यमाधिकारी से महाभाग्यवान मतलब मध्यमाधिकारी की पूरी श्रद्धा है कि श्री कृष्ण भगवान है और केवल भक्ति की द्वारा उनको प्राप्त होते हैं पूरी श्रद्धा है लेकिन महा, मध्यमाधिकारी का पूरा शास्त्र ज्ञान नहीं है लेकिन पूरा विश्वास है मध्यमाधिकारी शुद्ध भक्त है कोई सांसारिक सुख नहीं चाहते तो वो स्तर से अतिक्रम किया है लेकिन उत्तम भक्त से यही फर्क है कि मध्यम भक्त का पूरा शास्त्र ज्ञान नहीं है और उत्तम भक्त उसका वर्णन है लक्षण है कि शास्त्र युक्त सुनिपुन दृढ़ श्रद्धा जा उत्तम अधिकारी से थारे ये शंसा तो जैसे मध्यम भक्त उत्तम भक्त का पूरा पूरी श्रद्धा है लेकिन वो श्रद्धा के साथ पूरा शास्त्र ज्ञान है तो पूरी श्रद्धा और शास्त्र ज्ञान के साथ होने से वो उत्तम भक्त उत्तम अधिकारी से थार संसार, उत्तम भक्त पूरा शा का उद्धार कर सकते हैं। उच्च महाप्रु का वर्णन है और श्रीमद भागवत में कनिष्ठ मध्यम और उत्तम भक्तों के वर्णन और विशद रूप में घनिष्ठ अधिकारी क्या कहते हैं किस प्रकार विश्वास है हैचाय पूजम या श्रद्धा ये थे न थ भक्त चान्यु सभक्त प्राकृत स्मृत घनिष्ठ भक्त इस श्लोक में प्राकृत भक्त कहलाते है प्राकृत उसका क्या मतलब वो जरा प्रकृति से थोड़ा बदित बध, रहते मतलब मुक्त जीव है मुक्त पुरुष और माया मायाबद्ध जीव है जो माया मायाबद्ध जीव तो माया जाल में फज रहते और जो मुक्त पुरुष शुद्ध कृष्ण भक्त है तो वो कनिष्ठ भक्त जो है उनका एक पाव वो संसार में है और एक कृष्ण भक्ति में है आध्यात्मिक में आध्यात्मिकता में प्राकृत भक्त तो भक्ति का मतलब जो तीन गुणों से अतीत है तो कैसे सही भक्त प्राकृत हो सकते तो वो अशुभ वो एक विपरीत विचार है भक्त का मतलब जो शुद्ध है लेकिन घनिष्ठ भक्त वो दोनों स्थिति के बीच में है घनिष्ठ भक्त की रूचि है कृष्ण भक्ति करने के लिए फिर भी आसक्ति वो भी है जड़ इंद्रिय सुख के लिए तो इसलिए वो घनिष्ठ भक्त का पूरा साक्षात्कार नहीं होते आचार्य में बहा है भजन करते हैं विशेष का मूर्ति पूजा करते हैं और वो घनिष्ठ भक्त का पूरा विश्वास है कि ये श्री कृष्ण की मूर्ति जो मैं पूजा करता हूं वे भगवान है तो श्री कृष्ण को विश्वास करते हैं लेकिन श्री कृष्ण के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है और भक्तों की उत्तम स्थिति वो स्वीकार नहीं करते सोचते भगवान है और मैं हूं मैं भगवान का भक्त हूं लेकिन दूसरे भक्तों की भक्ति उसको नहीं देखते सोचते मैं श्रेष्ठ भक्त हूं वो प्राथमिक भक्त है लेकिन सोचते मैं सबसे बड़ा भक्त हूं जैसे कि एक बच्चा जब स्कूल जाते तो प्राथमिक शिक्षा में थोड़ा प्रवीण होने से सोचते है, हाँ मैं बड़ा पंडित हूं तो इस प्रकार माया से प्रभावित होकर वो घनिष्ठ भक्त सोचते है, मैं सबसे बड़ा भक्त हूं और ऐसे अहंकार से भगवान के उत्तम भक्तों को भी थोड़ा अपराध कर सके तो वो कनिष्ठ भक्त तो थोड़ा विफद नहीं है क्योंकि भक्ति करते है लेकिन साथ साथ में अगर भगवान के दूसरे भक्तों को सम्मान नहीं देते अगर कभी भगवान को सम्मान देते लेकिन भगवान के भक्तों को सम्मान नहीं देते तो वो भक्ति पद से कई भी समय गिर जा सकते हैं लेकिन वो भक्त हैं और उत्तम भक्त महाभागवत का निर्देश के अनुसार अगर भक्ति करेंगे और विशेषकर अगर उस प्रकार अपराध नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उन्नत हो सकते तो मध्यमाधिकारी जिनके पास थोड़ी श्रद्धा है उनका वर्णन भी श्रीमद भगवान नहीं है कि ईश्वरे थद अधिनय शुभ षदूचा प्रेम माई श्रीकृपोपेक्षा या करोचि स जो मध्यम वक्त ईश्वर श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं है थीनेशु उनके भक्तों से दोस्ती स्थापन करते ईश्वरी थीषु बाल सैच बालिशैषु मतलब साधारण लोग जो भगवान को उद्वेश नहीं करते फिर भी भगवान में श्रद्धा नहीं है तो ऐसे लोग को कृपा देते प्रचार करते और जो असुर है जो भगवान को द्वेष करते मध्यमाधिकारी ऐसे लोगों को उपेक्षा करते ऐसे लोगों के पास नहीं जाते हैं बातचीत नहीं करते तो भगवान को प्रिंट करते भक्तों के साथ मे करते हैं साधारण लोगों को प्रचार करते हैं और असुर से दूर रहते हैं ये मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी का वर्णन भी है सार्वभूत सूर्या फैद भगवत भाव महात्म पुथानी भगवत यात्मनी ऐसा भगवतोत्तमा भगवान के उत्तम भक्तों सभी जाय भगवान को देखते हैं समझते है कि भगवान अंतर्यामी है सबके हृदय में विराजमान है और इसलिए सबको सम्मान देते है विद्या ब्रम गी सुनिचा के छा फंडित समदर्शन गीते में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो वास्तविक पंडित है आ, उनकी समदर्शन है मतलब देखते हैं कि एक विद्या और विनाय संपन्न ब्राह्मण एक हस्तिनी, गावी चंडाव सब भगवान के अंश है तो ऐसा समदर्शन से लोग पंडित होते हैं और वो सबसे बड़ा भक्त यो में फीसत्रा सवं छा मई थी न प्रणश्यामी सचमय न प्रणश्य थी कि जो मुझको सर्वत्र देखते हैं और सब कुछ जो मेरे में है तो वही भक्त हमेशा मुझ में रहते हैं और मैं हमेशा उन में रहता हूं तो वो फरम दर्शन है श्री कृष्ण सर्वोपरि है सर्वत्र है और सबके बंधु है वो उत्तम भक्त कहलत है कनिष्ठ अधिकारी या कनिष्ठ भक्तों के बारे में गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं, चतुर्विधा भजन थे माम जना सुकृतवाजुना अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी ज्ञानी चा भरत और चार प्रकार कनिष्ठ अधिकारी है या शुरू करने वाले भक्तों अर्थ उसका मतलब जो जिसके पास बहुत प्रॉब्लम है बहुत चिंता है भगवान के पास जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सब जो चिंतित है भगवान के पास जाते जो नास्तिक है जो पुण्यशाली नहीं है तो अगर बहुत तकलीफ मिलते, तो भगवान को निंदा करते कहते हैं कि हाँ कोई भगवान है नहीं नहीं अगर भगवान था तो अवश्य भगवान सब व्यवस्था किया मेरा आनंद के लिए लेकिन जो पुण्यशाली है सोचते हैं कि मेरा बहुत तकलीफ है आ, उसका कारण है कि मैंने कभी भगवान का भजन नहीं किया और मैंने पूर्व जन्म में पाप किया था तो जो पुण्यशाली है कठिनाई में भगवान का स्मरण करते हैं और भगवान के पास प्रार्थना करते है कि हे भगवान मुझको मदद करो अर्थ जिज्ञास अर्थार्थी अर्थार्थी वो जैसे ही अर्थ है मतलब जैसे परेशान मिलने वाले अर्थार्थी उसका मतलब अर्थ अर्थ का मतलब पैसा, जो पैसा मांगते और पुण्यशाली है भगवान के पास जाते है मंगने के लिए हे भगवान आप सब चीजों को मालिक है मुझको जरा सा दो आपके पास सब कुछ है मुझको देना। तो वो शुद्ध भक्ति नहीं है फिर भी भक्ति की प्रतिबिंब है और ऐसा लोग अगर भगवान के पास जाते हैं, और उसी स्थिति में एक सदगुरु शुद्ध भक्त गुरु प्राप्त होते हैं, तो वो शुद्ध भक्त गुरु उसको इतना मार्गदर्शन दे सकते हैं कि वो एकदम प्राथमिक अवस्था से तो ऐसे भक्तों को शुद्ध भक्त मना सकते हैं। शुद्ध भक्ति में ऐसी कोई इच्छा नहीं है ये hey भगवान मुझको फाइस दो ऐसा नहीं है शुद्ध भक्तों भगवान से कुछ भी नहीं चाहते पैसा भक्तों के लिए पैसा क्या है तो आपने इंद्रिय सुख इच्छा नहीं है शुद्ध भक्तों अगर पैसा चाहते चाहते है श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए जैसे हम अगर आप बुझ करोड़ हजार करोड़ रूपया देंगे तो मैं क्या करूंगा नहीं खुद के लिए एक राजमहल बनेंगे नहीं है हम जमीन पर सोते रात को हम चरा चपाती दाल, सब्जी प्रसाद लेते तो अगर आप हमको हजार करोड़ रूपये देंगे तो हम जमीन पर सोहेंगे चपाती कहेंगे और वो सब पैसा भगवान की सेवा में लग देंगे भगवान का विराट मंदिर भगवान के लिए राजमहल बनाना चाहिए क्योंकि भगवान सबसे बड़ा राजा है राजा है और वैकुंठ में रहते वहां पर बहुत बहुत प्रसाद है लेकिन जैसे कि इस दुनिया के लोग समझ सकते हैं कौन राजा है कौन महा महा महा महाराज है श्री कृष्ण इसलिए श्री कृष्ण का सुंदर मंदिर बनना चाहिए जैसे कि भारत में कितने सुंदर विशाल मंदिर हैं नाथ द्वारा में वृंदावन में फिर अयोध्या में फिर साउथ इंड दक्षिण में उडुपी श्रीरंगम चिदम्बरम सभी जगह में यहां बहुत सुंदर सुंदर मंदिर है तो शुद्ध भक्तों की दृष्टि में सब कुछ भगवान को जानना चाहिए लेकिन कनिष्ठ स्तर में तो भक्तों भगवान से कुछ चाहते, लेकिन उसी स्थिति में भी आगा जप करते हैं पूजा करते हैं, तो धीरे धीरे तो वैसे ही भक्तों का स्वाभाविक आकर्षण जो भगवान के लिए है उसका जागरण होगा अगर कोई मंदिर आते है और श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करते है भगवान मैं गरीब हूँ मुझको पैसा दो तो, तो क्या होगा तो भगवान के सुंदर चालनों का दर्शन करने से उसकी भावना परिवर्तन हो जाएगा तो रोज जाते हैं और भगवान के चरणों को देखते है तो धीरे धीरे यही भावना आएगी कि भगवान के चरण इतने सुंदर हैं और भगवान का श्रीमुख इतने सुंदर है और भगवान श्री कृष्ण कैसे मांसी बजाते है कितने सुंदर है और भगवान के भक्तों कैसे कीर्तन करते हैं तो इतना मधुर है तो वो स्वाभाविक आकर्षण जो हृदय में है उसका जागरण होगा फिर वो जो पहले फैसा के लिए आया था तो धीरे धीरे खाली भक्ति के लिए आएंगे तो यही भक्ति का प्रभाव है तो यही कनिष्ठ भक्त मध्यम भक्त और उत्तम भक्त का वर्णन है तो पहले प्रथम अवस्था में वो घनिष्ठ भक्त जो है धीरे धीरे उत्तम शुद्ध भक्त बन सकते हैं श्री कृष्ण का भजन के द्वारा हरेकृष्ण